महाभारत आशमेधिक पर्व सप्ताह सप्ताशीति तमोध्या अर्जुन के विषय में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की बातचीत अर्जुन का हस्तनापुर में जाना तथा उलूपी और चित्रांगदा के साथ बफ्रू वाहन का आगमन युधिष्ठिर युधिष्ठिचं प्रियमित कृष्ण भाष तुम तन्मे मृतरस पुण्यम्लादे प्रभो युधिष्ठिर बोले प्रभो श्री कृष्ण मैंने यह प्रिय संदेश सुना जिसे आप ही कहने या सुनाने के योग्य हैं आपका यह अमृत रहस्य परिपूर्ण पवित्र वचन मेरे मन को आनंद मग्न के देता है बहू नी कलयुद्धान विजय से नराधपही पुनरासन ऋषिकेश तत्र तत्र ऋषिकेश मेरे सुनने में आया है कि भिन्न भिन्न देशों में वहाँ के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े हैं कि निमित्त ही पाथ सुख विवर्जि अतीविजयो धीमा दूयते मन संचिताया कौते यो जिष्णु जनार्दन अतीव दुःखभाग्ये स सतत पाण्डुनंदन इसका क्या कारण है बुद्धिमान जनार्दन जब मैं एकांत एक में बैठकर अर्जुन के बारे में विचार करता हूँ तब यह जानकर मेरा मन खिन्न हो जाता है कि हम लोगों में वे ही सदा सबसे अधिक दुख के भागी रहे हैं नंदन अर्जुन सुख से वंचित क्यों रहते हैं? यह समझ में नहीं आता। क्षण पूजते अनिष्टम लक्षण कृष्ण जी न दुखानुपाश्ते श्री कृष्ण उनका शरीर तो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है फिर उसमें अशुभ लक्षण कौन सा है जिससे उन्हें अधिक दुख उठाना पड़ता है अति वा सुख भोगी स सतम कुनंदन नहीं पशा बभस्तो निंदम गात्रे सुकिचन श्रोतव्यम चेन्मय तय तनबे व्याख्यात अर्ति कुी नंदन अर्जुन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं परंतु उनके अंगों में कहीं कोई निंदनीय दोष नहीं दिखाई देता है ऐसी दशा में उन्हें कष्ट भोगने का कारण क्या है यह मैं सुनना चाहता हूँ आप मुझे विस्तार पूर्वक यह बात बतावे इतुक्त सर जी के सोध्या राजान्युर के वृद्धि करने वाले भगवान विष्णु ने बहुत देर तक चिंतन करने के बाद राजा युधिष्ठिर से यो कहा नातेंचे संपल ऋतः पिंड केरेश्वर पुरुष सिंह अर्जुन की पिंडलियाँ अर्थात फिलियां औसत से कुछ अधिक मोटी है इसके सिवा और कोई अशुभ लक्षण उनके शरीर में मुझे भी नहीं दिखाई देता है शताब्द्याम पुरुष व्याघ्र नित्यम अव अव अध्वस पर वर्तते न चांदु प्रव्या उन मोटी फिल्मों के कारण ही पुरुष सिंह अर्जुन को सदा रास्ता चलना पड़ता है और कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता जिससे उन्हें दुख झेलना पड़े कृष्णे विष्णु एवं प्रभो प्रभो बुद्धिमान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पुरुष युदेष ने उन विष्णु सिंह से कहा भगवान आपका कहना ठीक है कृष्ण तो द्रौपदी कृष्ण तिरक सात प्रतिजग्राह तणय चापि केशिया साक्षादी धनंजय उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने भगवान श्रीकृष्ण की ओर तीर्थ चितं से ईर्षापूर्वक देखा केशिहंता श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के उस प्रेमपूर्ण उपालभ को सानंद ग्रहण किया क्योंकि उसकी दृष्टि में सखा अर्जुन के मित्र भगवान श्री के साथ साथ अर्जुन के ही समान थे त्रभीमादेतु झाझ का विचित्र ताम धन जय कथा शुभाम उस समय भीमसेन आदि कौरव और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण लोग अर्जुन के संबंध में यह शुभ एवं विचित्र बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे महात्मनः उन लोगों में अर्जुन के संबंध में इस तरह की बातें हो रही थी कि महात्मा अर्जुन का भेजा हुआ दूत वहाँ अ पहुँचा सोभिगम्य कुरु श्रेष्ठ नमस्कृत्या च बुद्धिमान उपाय तम दृहव्याघ्रम फालगुण प्रत्यवेद वह बुद्धिमान धूत कुेष युधिष्ठिर के पास जा उन्हें नमस्कार करके बोला पुरुष अर्जुन निकट आ गए हैं त्रुवान्पतिषवास्पाकुले क्षण प्रिया निमित्त वही दधो बहुधनम तदा यह शुभ समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर के आँखों में आनंद के आंसू उछल आए और यह प्रिय वृत्तांत निवेदन करने के कारण उस दूत को पुरस्कार रूप में उन्होंने बहुत साधन दिया तथो द्वितीय दिवसे महान शब्दों शब्द कौरवाणाम धुरंधरे तदनंतर दूसरे दिन कौरव धुरंधर नरव्याघ्र अर्जुन के आते समय नगर में महान कोलाहल बढ़ गया तथो रेणु समुद्भ तो जिन अभी तो वर्तमशोच्रवस त था उससे के समान भेगवान और पास विद्यमान उस यज्ञ संबंधी घोड़े की ताप से उड़ी हुई धूल आकाश में अद्भुत शोभा पा रही थी तत्र हर्ष करी वाचो नाण शत्रुर्जुन दृष्टयासी पार्थ कुशली धन्य हो राजा युधि वहाँ अर्जुन ने लोगों के मुँह से हर्ष बढ़ाने वाली बातें इस प्रकार सुनी पार्थ यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सकुशल लौट आए राजा युधिष्ठिर धन्य कोषा झिवा हि युधि चार्य ताेष्ठम उपागछे जुनाथ अर्जुन के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर पुरुष है जो समूचे पृथ्वी को जीतकर युद्ध में राजाओं को परास्त करके और अपने श्रेष्ठ सर्वत्र घुमाकर उसके साथ न सगराधेम अपे न कदाचन शुभ अतीत काल में जो सगर आदि महामृष्पि राजा हो गए हैं उनका भी कभी ऐसा पराक्रम हमने हमारे सुनने में नहीं आया था नहीं तदन्य करते भविष्या वसुधा रिपा यम गुरुकुल्रेष्ठ दुष्कर्म कृतवा नसी गुरुकुल्रेष्ठ आपने जो दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है उसे भविष्य में होने वाले दूसरे भूपाल नहीं कर सकेंगे तेजाम आत्मा पाल इस प्रकार कहते हुए लोगों की श्रवण सुखद बातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुन ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तथो राज्य कृष्ण धृतराष्ट्रम पुरस्कृत उस समय मंत्रियों से ताजा युधित तथा जगनंदन श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र को आगे करके उनके अगवाणी के लिए आगे बढ़ाए थे सौभिवाद्य पिता पाद धर्मराज से धीमत भीमा देश्चा संपूज्यजत के अर्जुन ने पिता धृतराष्ट्र और बुद्धिमान धर्मराज युद्धिर के चरणों में प्रणाम करके भीमसेन आदि का भी पूजन किया और श्री कृष्ण को हृदय से लगाया तय समेत प्रत्यर्चाथ यथा यथाविधि वसस्त्रह महाबाहु तीरम लब्धे व पारग उन सब ने मिलकर अर्जुन का बड़ा स्वागत सत्कार किया महाबाभू अर्जुन ने भी उनका विधि पूर्वक आदर सत्कार करके उसी तरह विश्राम किया जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाला पुरुष किनारे पर पहुंचकर विश्राम करता है काले तो स राजा बभ्रुवाहन मातृभ्याम सहित धीमान कुम इसी समय बुद्धिमान राजा बब्रुवाहन अपनी दोनों माताओं के साथ कुरदेश में जा पहुँचा दत्र वृद्धानुर न्याश पार्थिवान् अभिवाद्य महाबा सह प्रति प्रव पिता मह्या कुंत भवनमुत्तम वहाँ पहुँचकर वह महाबाहू नरेश कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा अन्य राजाओं को विधिवत प्रणाम करके स्वयं भी उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ इसके बाद वह अपने पितामही कुंती के सुंदर महल में गया ये श्री महाभारत आश्वेधि के परमढ़ि अनुगीता परमढ़ि अर्जुन प्रत्यागमण सप्ताशी तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आशमेधि पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अर्जुन का प्रत्यागमन विषयक सत्तासीवा अध्याय पूरा हुआ